जिज्ञासा आपके प्रवचन में सुना कि वेदांत की बातों को बुद्धि से समझ लेने पर भी जब तक हृदय से स्वीकृति न हो तब तक ज्ञान नहीं होगा परंतु उपनिषदों में तो हृदयाकाश में ही बुद्धि की स्थिति कही गई है फिर बुद्धि के बुद्धि से समझना और हृदय से स्वीकृति इनमें क्या अंतर होगा समाधान हृदयाकाश में प्राण की स्थिति है और जहाँ प्राण की स्थिति है वही बुद्धि की स्थिति है ऐसा शास्त्र कहता है इसलिए हम लोग भी वही मानते हैं आज का विज्ञान बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क को मानता है तो वहां कोई अलग केंद्र हो सकता है परंतु हृदय का स्थ केंद्र के बिना यह कार्य नहीं कर सकता इसलिए बुद्धि का मूल हृदय में ही मालूम पड़ता है इस विषय में अधिक तर्क करने की अपेक्षा व्यक्ति को अपने अनुभव से देखना चाहिए कि हमारे अंदर एक हृदय पक्ष है और एक बुद्धि पक्ष बुद्धि के साथ अहंकार रहता है इसलिए बुद्धि में चालाकी होती है उदाहरण से इसे समझ लीजिए एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति है परंतु वह धर्म को हृदय से स्वीकार करता है दूसरा व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है रोज धर्म पर व्याख्यान देता है आपको चमत्कित कर देता है पर अंदर से धर्म की स्वीकृति उसमें नहीं है जिस व्यक्ति ने हृदय से धर्म को स्वीकार कर रखा है वह यदि किसी का कर्जदार है तो मरते समय भी उससे कहेगा कि मैं इस जन्म में आपका कर्ज नहीं चुका पाया यदि मेरा पुत्र नहीं चुकाएगा तो मैं दूसरा जन्म लेकर चुकाऊंगा। ऐसा कभी नहीं करेगा कहेगा कि हमने आपसे कर्ज लिया ही नहीं परंतु जिसके हृदय में धर्म की स्वीकृति नहीं वह तो कहेगा कि तुमने कर्ज दिया ही कहाँ क्या प्रमाण है तुम्हारे पास वेद के जो सिद्धांत है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवोभव अतिथि देवो भव इन पर भाषण करने वाले पुस्तक लिखने वाले आपको बहुत मिलेंगे पर हिमालय या नर्मदा किनारे जहाँ हजारों वर्षों से शिक्षा दीक्षा नहीं है वहाँ हमने इन सिद्धांतों को जीवन में उतरा हुआ देखा हिमालय में देखा कि गरीब घर में खाने को एक ही रोटी है और भूखा बालक मांग रहा है उसी समय किसी साधु ने भिक्षा मांग ली तो माता रोते हुए बालक को छोड़कर वह रोटी साधु के झोले में दे देगी इसी प्रकार नर्मदा किनारे मंडला जिले में आप किसी घर के सामने जाकर नर्मदे हर कहेंगे तो माता आकर कहेगी महाराज घर में कुछ है नहीं उसकी आंखें डबडबाई होंगी आप यदि कहेंगे माता कोई चिंता नहीं हम दूसरी जगह से मांग लेंगे तो वह कहेगी महाराज हमारे घर से खाली हाथ कैसे जाओगे एक डली नमक ही ले जाओ वह अंदर से एक डली नमक और एक मिर्ची सूप में रखकर आपके पास ले आएगी अतिथि देवो भव यह भावना उसके अंदर पक्की बैठी हुई है यह हृदय पक्ष की स्वीकृति है इसे कोई काट नहीं सकता स्वीकृति अलग है और बुद्धिगत वैभव अलग है ज्ञान की स्वीकृति जब तक नहीं होती तब तक उसके अनुरूप जीवन नहीं बनता स्वीकृति में जीवन है बुद्धि में तो केवल वैभव है यही दोनों में अंतर है बाकी अंतःकरण तो सब एक ही है उसको बुद्धि या हृदय कुछ भी कह लीजिए पर व्यवहार में यह अंतर हमें दिखाई देता है जिस अनपढ़ के अंदर अतिथि देवो भव यह पक्का बैठा है उसे हम अवैधिक कैसे माने उनको माता में देवता दिख रहा है न पिता में और नहीं ही अतिथि में देवता दिखता है ऐसे व्याख्यान देने वाले को हम वैदिक कैसे माने हमसे एक साधक ने कहा कि हमने वेदांत पढ़ा है यह तो हमें याद है कि विशेषण का क्या लक्षण है उपलक्षण किसे कहते हैं उपाधि किसे कहते हैं पूरी पंक्तियां हमें सुना दी हमने देखा शब्दावली ठीक है समझने की बुद्धि भी ठीक है पर बाद में उसने कहा कि हमको अभी ठीक से सत्य तत्व समझ में नहीं आया इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान की स्वीकृति होनी चाहिए बुद्धि से समझना और हृदय की स्वीकृति इन दोनों में ही यही अंतर है